संस्कार का साक्षात्कार कैसे होगा संस्कार में संस्कार में संयम करने से संस्कार का साक्षात्कार होगा और संस्कार संस्कार का साक्षात्कार होने से क्या होता है पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है में कैसा था अपने संस्कारों में संयम करेंगे अपने तो पूर्व पूर्वजन्म का ज्ञान हो जाएगा दूसरे के संस्कार में संयम करेंगे तो दूसरे के पूर्वजन्मो का ज्ञान हो जाएगा हाँ कुछ को वैसे ही होता है अदृष्ट देवी कुछ लोग जानते हैं है ना धनु दूसरे का ये आया था अत्र आख्यान सुना जाता है आख्यान का इस विषय में या कथानक सुना जाता है क्या संस्कार साक्षात्ना सिखाए ना अगे संस्कार का साक्षात्कार करने से संस्कार का साक्षात्कार कैसे होगा संस्कार में संयम करने से संस्कार में संयम करने से संस्कार का साक्षात्कार होने से जराइये संस्कार का साक्षात्कार होने से दस महातों में होने वाले महासर्व महाकल्प दस महाकल्प में होने वाले जन्म के परिणाम क्रम का अनुभव करने वाले जन्म का परिणाम क्रम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म मनुष्य जन्म पशु जन्म वृक्ष जन्म पक्षी जन्म है न मनुष्योनि में जन्म पक्षी योनि में जन्म वृक्ष योनि में जन्म और जन्म परिणाम क्रम से ऐसे भी ले सकते अवस्थाएं ले सकते ना जैसे बाल्य हुआ यमन हुआ वृद्ध हुआ उनकी लगाई संस्कारों का साक्षात्कार करने से दस महाकल्पों में होने वाले जन्म के परिणाम क्रम का अनुभव करने वाले भगवान जयगी शब्द को विवेकद ज्ञान उत्पन्न हुआ विवेक ज्ञान किसको उत्पन्न हुआ भगवान जैगी शब्द को विवेक विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ अब ध्यान देंगे भगवता जय की पर है दोनों और इसके पहले भी जो है ये जन्म परिणाम क्रमम अनुपस्थित भी सष्ट पर है ना तो ये अनुपस्थित उसका विशेषण बन गया है किसका भगवता जय की सभ्यस्त का लग जाएगा तो संस्कारों का साक्षात्कार होने से 10 महाकल्पों में जन्म के परिणाम क्रम का अनुभव करने वाले भगवान जय की सब को विवेक ज्ञान हुआ अब ध्यान देंगे विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ विवेक ज्ञान और विवेक ज्ञान में थोड़ा अंतर समझो विवेक ज्ञान का विवेक और ज्ञान में व्याख्याकारों ने अंतर बताया है विवेक ख्याति क्या होती है कि बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान बुद्धि से भिन्न तो जो अनात्मा बुद्धि है उससे भिन्न अपने स्वरूप का ज्ञान है तो विवेक ये क्या है विवेक ख्याति और विवेक ख्याति मोक्ष का साधन है विवेक ख्या के बाद किसी को विवेकन ज्ञान हो सकता है और मोक्ष का साधन विवेक ज्ञान नहीं है मोक्ष का साधन विवेक ज्ञान रखना और विवेक ख्या के बाद विवेक ज्ञान किसी को हो सकता है विवेक ज्ञान कहता है सभी को युगपत विषय करने वाला ज्ञान सभी को युगपत विषय करने वाला ज्ञान मतलब सभी को युगपत विषय करने का मतलब है की बुद्धि से भिन्न पुरुष को विषय करेगा तथा और सभी दृश्य को विषय करेगा जगत में यहावत पदार्थ है सबको विषय करेगा तो इससे क्या होता है सर्वज्ञता की स्थिति इससे क्या है सर्वोज्ञता की चाहे तो इसमें देख सकते हैं आपसे तीन पच्चानवे पच्चानवे सूत्र क्या रूटी बात में क्या देखने को देखो कैसा सोचा है केवल तो इसी में हा पचपन देखो हाँ कितना नंबर है पचपन ठीक है इसमें थोड़ा सा वर्णन किया गया है इसलिए हम इसमें एक को कंकमा बताए है। देखते हैं पचपन की अट्ठासी हाँ देखिए इसमें कहाँ है पंक्ति यहाँ पर खोजिए ये पंक्ति यहाँ पर कई विवेक ज्ञान अविवेक ज्ञान ऐसे शब्द है अप्राप्त विवेक ज्ञान ऐसी शब्दावली इसकी है विवेक भगवान क्या है हाँ, इस अवस्था में कई बल समर्थ, को या समर्थ को। हो यावेक ज्ञान भागीना इतर से बात चाहे विवेक ज्ञान हो अथवा न हो इतरफ से ना चाहे विवेक ज्ञान को प्राप्त करने वाला हो इतर का मतलब विवेकट ज्ञान को ना प्राप्त करने वाला सूत्र बता रहा है सत्य पुरुष योद्धि सामने कि बुद्धि सत्त और पुरुष की समान शुद्धि हो जाने पर कई होता है मतलब क्या है कि जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे अंतरण भी निर्मल हो जाएगा और निर्मल अंतःकरण से क्या होगा विवेक ख्याति हो जाएगी और विवेक ख्याति से क्या हो जाएगा कई हो जाएगा तो विवेक ख्याति होने पर विवेक ज्ञान वाला हो अथवा विवेक ज्ञान वाला न हो कई हो जाता है यही यहाँ बताया गया और तो बात कहने का विप्राय ये है कि विवेक छाती की अपेक्षा विवेक ज्ञान वस्तु ठीक है और मोक्ष का साधन क्या है विवेक छाती है तो जिस मार्टी का उल्लेख किया गया है इनको विवेक छाती भी हुई और क्या हुआ विवेक ज्ञान हुआ सभी को युक्त पद विषय करने वाला ज्ञान चले आगे विवेक आया तो है फिर उसको देखने में किस बात पूछना हाँ तारकम हाँ। स्वर सर्वथा विषय अक्रम से विवेक ज्ञानम तो विवेक ज्ञान जो होता है ना वो कैसा होता है सबको विषय करने वाला और सर्वथा विषय करते सब प्रकार से विषय करने वाला और अक्रमण करते बिना क्रम तो के मतलब क्रम के सबको विषय कर लेता है मतलब युक्त सबको विषय कर लेता है इस मतलब स्वर्व विषय ज्ञान समझ लिया मैं ज्ञान हुआ तो संस्कारों का साक्षात्कार करने से क्या हुआ दस महाकल्पों में जन्म के परिणाम क्रम का अनुभव करने वाले तो ये में करने से इतना हो गया। दस महाकल्पों में कितने जन्म होंगे सब उनको पता चल गया हम विवेक ज्ञान उत्तम हुआ किसको विवेक ज्ञान हुआ सब्ज को अर्थ भगवान आवट्या तन धरा तन उचा अटकार से और तनु धरा भगवान आवटे तन धरा कर इच्छा में शरीर को धारण करने वाले तनु से इच्छा में तनु। अपनी इच्छा से, से शरीर को धारण करने वाली है ना अपनी इच्छा से शरीर को धारण करने वाले भगवान आवट्य ने तम वास रहना है जयगी जयगी सब्यम इच्छा से, से शरीर को धारण करने वाले भगवान आवट ने जयगी शब्द को कहा किसको कहा जयगी शब्द को कहा क्या सुनो? तो तो कहा क्या सुनो क्यों अनुभूति किसकी बताई गई अभी किसकी जैगी सब्जी शब्द को भगवान आवर् क्या कहा सुनो दसु महासर्गेश भव्यवाद अनुतु सत्व नरक्रिय गर्भ संभव दुखम संपत्ता देव मनुष्यु पुनः पुनः उत्पाद मन सुख दुख हो लगाइए यहाँ भव्यवाद है भव्य कार्य करेंगे सत्य सत्व की उत्कर्षता के कारण सत्व की सत्व का मतलब क्या है सत्युगु तो इसका भव्य स्वाद की उत्कर्षता के कारण जिसका सत्व गुण उत्कृष्ट होगा उसका भुद्ध, उसकी बुद्धि अभी अभिभूत होगी उसकी बुद्धि अभी अभिभूत नहीं होगी मतलब मलिन नहीं होगी निर्मल वली रहेगी तो भव्य स्वाद कर तत्व गुण की उत्कृष्टता के कारण अनभिभूत बुद्धि सत्व अनूत बुद्धि को क्या कहते हैं बुद्धि प्रकृष्टता के कारण या प्रकषता के कारण निर्मल बुद्धि के द्वारा निर्मल के निर्मल बुद्धि सत्व के द्वारा निर्मल बुद्धि सत्व के द्वारा दस महासर्गेश दस महासर्गो में देव मनुष्य सु पुनः पुनः उत्पत्त मानन देवता तथा मनुष्योनी में पुनः पुनः होने वाले देवता तथा मनुष्योनी पुनः पुनः नरक के तथा गर्भ में प्राप्त होने वाले दुखों का अनुभव करने वाले तो कर से प्राप्त होने वाले है ना उत्पन्न होने वाले नरक प्रिय तथा गर्भ में उत्पन्न होने वाले दुखों का अनुभव करने वाले आपने दुखम समाया कि दुख का नो करने वाले आप आपने सुख दुख की सुख दुख के मध्य में किसकी अधिक अनुभूति की या सुख दुख के मध्य में किसकी श्रेष्ठ में सुख और दुख के मध्य में सुख और दुख के मध्य में किस भेद की अनुभूति की सुख और दुख के भेद में किस विशेषता की अनुभूति की में सुख और दुख के मध्य में किस विशेषता की अनुभूति की मतलब इन दोनों के मध्य में किसकी विशेषता है इन दोनों के मध्य में विशेष क्या है श्रेष्ठ क्या एक बार दोबारा देखेंगे भव्य स्वाद है कि की गुण की उत्तर उत्कृष्टता के कारण बुद्धि के द्वारा दस महापर्वों में देव तथा मनुष्योनी में पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले तथा पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले तथा नरक प्रिय तथा गर्भ में होने वाले दुखों का अनुभव करने वाले आपने सुख और दुख के मध्य में किसके विषय सुख और दुख के मध्य में क्या विशेषता की उपलब्धि की।, की, की, की, की या सुख और सुख के मध्य में किसके भेद की उपलब्धि की बात आती में सुख और सुख के मध्य में किसकी किसकी विशेषता की अनुभूति की या किस विशेषता की अनुभूति की ये किसने पूछा है किस विशेषता के अनुभूति की मतलब इन दोनों के मध्य में विशेषता किसकी है विशेषता क्या है तो सुख को लोग बताएंगे सुख भी अच्छा यही सामान्य व्यक्ति को यही कहेगा की सुख में विशेषता की अनुभूति की लेकिन जयगी शब्द महाराष्ट्र क्या कहते हैं जयगी सब्जा भगवंतम आवटा क्या जय ने भगवान आवट्य को कहा जयी शब्द ने किसको कहा भगवान को कहा विष्णु पुराण में बताया गया है कि ये जो ठीक ठीक शास्त्र की प्रक्रिया को जो जानता है जन्म के कारण उत्पत्ति के कारण शरीर के कारण को ठीक ठीक जो जाना जाता है उसको उपयास्य भगवान कहा जाता है जो परमात्मा सड़क इस पर है वही क्या है भगवत पद के मुख्य वाक्य है और महापुरुषों को जो भगवान कहा जाएगा कैसे उपचार से ये बताया है महापुरुषों को भगवान कहेंगे भगवान शंकराचार्य भगवान रामानुराचार ये सब तो कैसे बनेंगे और क्या बने नारायण के लिए ही भगवान का मुख्य प्रयोग है जो प्रस्थ प्रस्थ प्रस्थ करने वाले है यह सब विष्णु पुराण में बताया गया है जगह सब के लिए भी वैसे औपचारिक योग है सम्मान के लिए महापुर के लिए वहाँ बढ़िया विष्णु पुराण बताया गया है जो की शक्ति लक्षणा सब भगवत में एक एक पद का एक एक वर्ण का व्यास व्यक्त है अलग अलग तो सब भी बहुत अच्छा व्यक्तन किया है लगायेंगे तो जय ने भगवान आवट को कहा क्या कहा लगाइए भव्य स्वाद कार्य है वही सत्य गुण की प्रकृतता के कारण अनुत बुद्धि सत्वें की निर्मल बुद्धि के द्वारा सप्त गुण की प्रकृत के कारण निर्मल बुद्धि के द्वारा निर्मल बुद्धि के द्वारा दसू महासर्गे सु दस महा में देवता तथा मनुष्य योनियों में पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले कौन देखिए अनुभव करने वाले महीने में दुख का अनुभव करने वाले मैने दोबारा इस शंशी को देखेंगे भव्य स्वाद कर सत्गुण की प्रकटता के कारण निर्मल बुद्धि के द्वारा दस महासर्गो में देवता तथा मनुष्य योनियों में पुनः पुना उत्पन्न होने वाले तथा नरक और त्रियोनी ऊपर था कि मैंने यज किन चीज अनुभूता जो कुछ अनुभव किया सब सर्वम दुख में उस सब को दुख ही मानता हूँ प्रत्यवय में है ना कि उस सबको मैं ही हूं, जो ही मानता हूँ मन ने इस जो कुछ अनुभव अनुखिया सबको क्या मानता हूँ जो तो सुख और दुख में कोई विशेषता हुई सुख और दुख ने किस विशेषता तो सुख और दुख में कोई विशेषता हुई होगी सबको क्या है की दुखी मानता हूँ तो कोई विशेषता होगी सुख और दुख के मध्य में किसी की विशेषता सबको दुखी मानता हूँ अब एक दो ये एक दो जन्म का ज्ञान नहीं ये लाखों करोड़ो जन्म का ज्ञान एक महासर्ग ने कई करोड़ जन्म हो जाते हैं और दस महासर्ग का उत्तर दिया है सब अब इसके बाद सुना भगवान आवट्य उगवान आवट ने कहा भगवान आवट ने क्या कहा यदि आयुष्मतोष सुखम ये मिलम उठी दुख सत्यम आयुष्म चिरंजीवी की चिरंजीवी आपका किसका यदि शब्द का की चिरंजीवी आपका यदि हम जो या प्रधान को बस में करना इन्होंने प्रधान को बस में कर लिया मतलब प्रकृति को जीत प्रकृति को जब प्रकृति को जो व्यक्ति जीत लेगा ना तो प्रकृति उसके अधीन हो जाएगी तो गर्मी में भी क्या है जहाँ मोरियोगी रहेगा वहाँ ठंडी का वातावरण प्रकृति बना और ठंडी के दिनों में गर्मी का वातावरण बना देगी और बिना ऋतु के ही क्या है की ऋतु में फूल फल सब आ जाएंगे जहाँ भी जाएगा वहाँ नदी के झरने पानी सब उनको सुविधा हो जाएगी बिना कुछ ऐसी भी ऐसी प्रकृति को जीतने वाले योगी के लिए ये हो जाता है की आयुष्मी चिरंजीवी आपके लिए चिरंजीवी आपका जो प्रकृति को जीतना है क्या अनुत्तम संतोष सुखम और संतोष जन श्रेष्ठ सुख संतोषात्तम सुख लाभ संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है ना है नहीजीवी आपका वीर दीर्घ जीवी है ना, ए, ए, जी ए, जी है ना ए, कि आयुष नयुष मीर्घ आयु वाले आपका जो या प्रथम को जीतना है तथा संतोष जन अनुत्तम सुख है कि निधाम अति क्या यह भी दुख कोटि में आता है क्या यह भी दुख कोटि में क्या प्रकृति को जीतना पूरी प्रकृति को जीतना एक बार और दूसरा संतोष तो क्या ये दो में, भी में आ गई? सुख को तो में गया, पर क्या ये दो वस्तुएं भी में में। तो अब जो है भगवान जयगी सब उचा भगवान जयगी सब ने उत्तर दिया क्या उत्तर दिया देखेंगे विषय सुख अपेक्षा एवं इदम संतोष सुखम उत्तम की विषय सुख अपेक्षा एवं अनुत्तम संतोष सुखम उत्तम विषय सुख अपेक्षा एवं सुख की अपेक्षा ही से ही विषय सुख अपेक्षा से ही या अनुतम संतोष जन सुख कहा गया अनुत्तम विशेषण संतोष का है कि सुख का है सुख का भी भी भी भी भी। है न संतोषार अनुतम सुखलाभा जो संतोष जन सुख है ना उस सुख का विशेषण अनुत्तम है ना तो कर संतोष सुखम है तो इसका अर्थ है संतोषा सुखम संतोष से होने वाला सुख सुख संतोष से होने वाला के साथ ही अन्य होगा अनुस्तम का अप्रधान के साथ तो अनुतम जो है सुख का विशेषण है की विशेष सुख की अपेक्षा से ही संतोष विशेष सुख की अपेक्षा से ही एकदम इस संतोष जन सुख को अनुस्तम कहा लगे विशेष सुख की अपेक्षा से ही संतोष जन सुख को क्या कहा है अनुस्तम कहा है या श्रेष्ठ कहा है श्रेष्ठ किसको कहा है सुख को विशेष सुख की अपेक्षा से ही इस संतोष जन सुख को श्रेष्ठ कहा और कईवल अपेक्षा दुखा, दुखा में और कैवल की अपेक्षा दुखी है कैवल की अपेक्षा क्या है इसलिए जो है ना संतोष करो लेकिन मोक्ष के साधनों में संतोष नहीं करना चाहिए हो गया इतना संतोष ये संतोष मोक्ष के साधन में मत मानो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में संतुष्ट रहे साधक और मोक्ष की साधना देखेंगे बुद्धि सत्वस अयम हाँ बुद्धि सत्व बुद्धि बुद्धि अयम बुद्धि का यह त्रिगुणात्मक धर्म है बुद्धि का यह त्रिगुणात्मक धर्म है कौन सा बुद्धि का त्रिगुणात्मक धर्म है तो प्रधान वसित्व और संतोष जन सुख प्रधान संतोषजन सुख प्रधान है प्रधान को जीतने वाली बुद्धि, तो धर्म होगा बुद्धि का और संतोष सुख किसका धर्म होगा बुद्धि का कि बुद्धि का यह त्रिगुणात्मक धर्म है बुद्धि त्रिगुणात्मक है तो उसका धर्म भी होगा त्रिगुणात्मक होगा और त्रिगुणस प्रत्यय है पक्षे ने और त्रिगुण प्रत्यय हे कोटि में जाते हैं तो प्रकृति को जितना भी है कोटि में है और संतोष जन सुख भी क्या है ये भी कोटि में है ये भी अच्छा नहीं है दुख है कृष्णा दुख तंतु तृष्णा का जाल तृष्णाओं का जाल दुख होता है तृष्णाएं ही दुख देती है तृष्णाओं का जाल कैसा होता है दुख रूख होता है आगे देखेंगे कृष्णा कृष्णा दुख संतान अकदमाकू प्रसन्नम अबादम सर्वानुकूल सुखम एवं कृष्णा दुख संतान अब नवास है ना दुख इसके पहले क्या था, था? ठीक कृष्णा संतू आया थाने वाले दुख की परंपरा की निवृत्ति होने से दुख संतान का दुख का प्रवाह कृष्णा से होने वाले दुख के प्रवाह की निवृत्ति होने से दुख का प्रवाह किससे होता है कृष्णाओ कृष्णा से होने वाले दुख के प्रवाह की निवृत्ति से तो तू है ना तृष्णा से होने वाले दुख के प्रवाह की निवृत्ति से तो प्रसन्नम करते निर्मल निर्मल बात रहित तथा सर्वानुकूल सुख सर्वानुकूल सुख इधम से लेना संतोषम सर को अनुकूल सुख संतोष है ये कहा जाता है सुख हम इधम उत्तम जो सुख संतोष सुख को कहा जाता है दोबारा लगाएंगे दुख रूपा कृष्णा तंकु कृष्णा का सर का जाल दुख रूपा कृष्णाओं का जाल दुख होता है और कृष्णा जन दुख के तू, तू करते किंतु किंतु किन्तु कृष्णाजन दुख के तो प्रवाह की निवृत्ति होने से किंतु किन्तु कृष्णाजन दुख के प्रवाह की निवृत्ति होने से निर्मल बाधित न होने वाला तथा सभी के लिए अनुकूल सुख संतोष जन सुख को कहा गया सर्वानुकूल सं, सुख किसको कहा गया संतोष जन सुख को कह गया अच्छा जब तृष्णाजन दुख के प्रवाह की निवृत्ति होने से वो संतोष जन सुख कहते रहेगा निर्मल रहे होगा और बाधित नहीं होगा और सबके लिए अनुकूल होगा ठीक है और कृष्णा के समुदाय में कुछ चाहिए बढ़िया योगी जीवन शास्त्रों का अवलोकन करने से ये भी पता चलेगा की लिए ज्यादा जन फालतू नहीं है साधना ज्यादा है साधन का होना चाहिए कम जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा कम पढ़ा नहीं पढ़ा सही मार्ग मिल गया साधन करने लगे वो भगवान को प्राप्त करके मुक्त हो गए विद्वानों तो। का ज्ञान सही देखिए साधना न हो से प्रत्यक्ष पर चित्र ज्ञानम चित्त तो, तो यहाँ पर ध्यान देना प्रत्यक्ष लिखा है ना तो ऐसा कर लेना की प्रत्यय का साक्षात्कार होने चाहिए और प्रत्येक का साक्षात्कार कैसे होगा हो प्रत्येक तो तो तो में संयम करने से प्रत्येक प्रत्यक्ष साक्षात करना प्रत्येक साक्षात्कार होने से प्रत्येक साक्षात्कार कैसे होगा प्रत्येक में तो यहाँ प्रत्येक का का चित्त चित्त प्रत्येक क्या है तो में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार होने पर ऐसा जाना दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरे के चित्त का साक्षात्कार होने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है दूसरे के चित्र तो का भस्त के साथ लगाइए प्रत्यय संयम यह है ना तो का प्रत्येक और प्रसंगानुसार यहाँ पर चित्ते दूसरे के चित्र में दूसरे के चित्र में संयम करने से सूत्र लगाने के लिए प्रत्येक संयम का अध्ययन किया गया है कि दूसरे के चित्त में संयम करने, करने से और सूत्र में है ना तो यहाँ भी प्रत्यक्ष लिखा है और साक्षात का अध्याय किया है दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरे के चित्त का साक्षात्कार होने से तथा किससे साक्षात्कार से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है ये प्रचित ज्ञान में ना, दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है किस रूप में कि दूसरे का चित्त राज से युक्त है या क्रोध से युक्त है या द्वेष से युक्त है ऐसा क्यों ऐसा तो दूसरे के में संयम करने से दूसरे के चित्त का साक्षात्कार होने से कैसा कैसा अनुभूति होगी चित्त का साक्षात्कार होगा तो कोई चित्त चित्तकार होगा या राग युक्त है क्रोधी युक्त है, है या राग रही भी है वैराग्युक्त है साक्षात्कार होगा अब ये ये कहना चाहते है कि चित्त में साक्षात्कार करने चित्त में संयम करने से चित्र का साक्षात्कार होगा इसे चित्त ज्ञान हो गया चित्त राग युक्त है या राग रहित है लेकिन ध्यान देंगे चित्त ने संयम किया चित्त के विषय में संयम नहीं किया चित्त किस विषय में लगा है तो चित्त के विषय में संयम नहीं किया ना <huk pronounce tecnología> तो जब चित्त के विषय में संयम नहीं किया तो चित्त के विषय का साक्षात्कार होगा की दूसरे के चित्र का ज्ञान होगा राग युक्त है या राग रहित है पर किसने राग युक्त है ये पता नहीं चलेगा है न और किस विषय में ज्वे से ये भी पता ये पता चलेगा किस विषय में जो सही पता नहीं चलेगा इस विषय को बताने के लिए है से से आ, वहा, वहा क्या ज्ञान तत्व लेना है परचित्त ज्ञानम के दूसरे के चित्र का ज्ञान आलम्बन सही नहीं होता है मतलब विषय सही नहीं होता है बाकी सुन दूसरे के तत्कर्थ परचित्त ज्ञानम आलम्बन और दूसरे के चित्त का ज्ञान सही सहित नहीं होता है या विषय के सहित नहीं होता है क्योंकि ठीक ठीक कहा क्योंकि दूसरे के चित्त का विषय योगी के चित्त का विषय नहीं बना है दोबारा पंक्ति लगाना अच्छा मतलब और तत्कार ज्ञान बनना दूसरे के चित्त का ज्ञान लम्बन सही नहीं होता है या विषय नहीं होता है क्योंकि तत्व क्योंकि नहीं सालमन से? क्योंकि वह से तत्वन या विषय क्योंकि वह विषय योगी की क्योंकि वह विषय योगी के संयम का विषय नहीं हुआ है समझ जाएगा क्योंकि वह विषय विषय योगी के संयम का विषय नहीं हुआ है कौन सा विषय दूसरे के चित्र का विषय ठीक है क्योंकि दूसरे के चित्र का विषय योगी के संयम का विषय नहीं हुआ है भाषण में रक्तम प्रत्यम जाना अमुस्मिन आलम्बने रक्तम यकीना जानाती रक्तम कर करम की योगी दूसरे के राजयुक्त चित्त को जानता है उसको मालूम हो जाता है इसके चित्त न राज हो या योगी दूसरे के राग युक्त चित्र को जानता है लग गया रक्तम कर राग युक्तम योगी दूसरे के राग युक्त चित्र को जानता है आलम में रक्तम इतना जाना थी अमुक आलम्बन में या अमुख विषय में राग युक्त है ऐसा नहीं पहला है इस विषय में राग है ऐसा नहीं जानता है लग गया और ध्यान देना क्यों तो कारण बताते हैं सूत्र में कश्या विषय दूस बात है न इसको बताएंगे पर प्रत्यक्षम पर योगी चित्ते न आलम्बनी कृतम पर दूसरे के चित्त का जो आलम्बन है या दूसरे के चित्र का जो विषय है यह आलम्बनम कर दूसरे के चित्त का जो विषय है वह योगी के चित्र के द्वारा विषय नहीं किया गया न आलम्बनी कृतम है नोगी के चित्त के द्वारा विषय नहीं किया गया तू कर किन्तु किंतु किंतु दूसरे दूसरे का का का का चित्त चित्त, का का चित्त, चित्त चित्त का था था तो का चित्त मात्र मात्र योगी योगी के के विषय हुआ हुआ है लगेगा किंतु एक मिनट किंतु दूसरे का चित्त मात्र योगी के संयम का विषय हुआ था ये कर लेंगे योगी के संयम का प्रसंगानुसार चित्त करके योगी के हाँ योगी के संयम का विषय हुआ था ऐसा कर लेना अनुसार कर दो चित्त के संयम में कितु दूसरे का चित्त मात्र योगी के संयम का विषय हुआ था और देखो, देखो इसे बताते जो है बता हम यहाँ गए बढ़िया हो गया ये एक काम कर एक मिनट से काय रूप संयम से चक्षु प्रकाश अंतर्गान देखो ये जो काय का रूप है ना ये वो आज से दिखाई देता है अपनी काया के रूप में संयम कर रहे संयम कर काया के रूप में संयम करने से क्या होगा ये दूसरा व्यक्ति क्या है इसमें है उस सामर्थ्य का प्रतिबंध हो जाएगा काय के रूप में यदि संयम कर दिया जाए इसमें संयम काय के रूप में और रूप कैसा होता है की चक्षु के द्वारा तो चक्षु के द्वारा ग्राय चक्षु के द्वारा ग्राय होने का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य अच्छा हो जाएगा प्रतिबंध में तो किसी के चक्षु के द्वारा ज्ञात ग्या, हो होगा है, तो कोई नहीं पाएगा अंतर्धां हो गया नहीं नहीं बताया हूँ और ऐसा तो योगी करते रहे हैं लेकिन बड़े धान वालों को मिलते हैं अब ऐसे योगी होंगे तो यहाँ कोई भंडार रखेंगे या फिर के क्या क्या मतलब है यहाँ अब देखना काय रूप संयमत काय रूप संयम शरीर के रूप में संयम करने से शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति का प्रतिबंध नहीं पा ग्राह्य शक्ति कैसे करना ग्राह्य रूप शक्ति चक्षु से ग्राह्य क्या है रूप तो उसमें क्या रहेगा ग्राह्यत्व तो यहाँ पर एक हाँ ठीक है शरीर के रूप में संयम करने से शरीर का शरीर शरीर का के रूप में संयम करने से के द्वारा रूप का प्रतिबंध होने पर।, हो तो पर तो चक्षु ग्राह्य वस्तु में क्या रहेगा चक्षु ग्राहस्थ और चक्षु ग्राह्य क्या है उसका एक सामर्थ है उस सामर्थ्य का क्या हो जाएगा प्रतिबंध किस सामर्थ्य का प्रतिबंध होगा चक्षु ग्राह्य चक्षु ग्राह्य रूप सामर्थ्य का प्रतिबंध होगा तो जब चक्षु ग्राह्य रूप सामर्थ्य का प्रतिबंध हो गया तो चक्षु से ग्रह बच जाएगी तो ही तो वही है चक्षु के द्वारा ग्राह्य का प्रतिबंध होने पर चक्षु प्रकाश असम प्रयोग का अर्थ है की चक्षु इंद्री के प्रकाश का संयोग न होने पर दूसरे से चक्षु के प्रकाश का संयोग ध्यान देना चक्षु की किरणों का शरीर के साथ संबंध होता है ना तो प्रकाश का तो काक्षु का के किरणों का संबंध होता है या चक्षू के प्रकाश का संबंध होता है तो जब प्रतिबंध हो जाएगा तो चक्षु के प्रकाश का संबंध न होने से चक्षु दूसरे के चक्षू का प्रकाश का संबंध हो पाएगा काया के रूप के साथ तो चक्षु के चक्षु के प्रकाश का संबंध न होने से योगी का अंतर होता है समझी लग जाएगी कि काया के रूप में संयम करने से चक्षु ग्राह्य रूप सामर्थ्य का प्रतिबंध होने पर चक्षु के प्रकाश का संबंध न होने से योगी का अंतर्ग्रहण सिद्ध होता है लगाइए काय स्वरूप संयम शरीर के रूप में संयम करने से रूप की जो ग्राह्य शक्ति है ग्रह रूप शक्ति रूप की जो ग्राह ग्राह्य रूप शक्ति है योगी उसको प्रतिबंधित कर देता है या योगी उसको रोक देता है योगी उसको प्रतिबंधना क्रिया में करता क्या है अध्ययल ने ग्राह्य शक्ति स्तंभ सकी ग्राह्य रूप शक्ति का प्रतिबंध होने पर या ग्राह्य रूप शक्ति का अवरोध होने पर चक्षु प्रकाश असम प्रयोगे चक्षु के प्रकाश का संयोग ना होने पर योगिना अंतरदाना उत्पन्न देते योगी का अंतर्धान सब व तो ध्यान देना जब योगी क्या करता है अपनी काया के रूप में संयम करता है तो अपनी काया का अंतर अंतर्धान होता है और दूसरे की काया में संयम कर दे तो उसका भी क्या हो जाएगा अंतर्धान पता नहीं चलेगा खोजते रहो उसको हाँ तो वो जब, जब, जब हाँ दूसरे को भी ऐसा कर देगा तो वो जब चाहेगा तब उसको कोई देख पाएगा और नहीं चाहेगा तो नहीं देख पाएगा ऐसा वो कर देते हैं चाहेंगे तो उनको कोई देखेगा नहीं चाहेगा कहते हैं शब्द आदि अंतर्धानम उत्तम गरी इसके द्वारा शब्द आदि के अंतरधान इसके द्वारा शब्द आदि का अंतरधान कहा हुआ जानना चाहिए जैसे अभी काय के रूप का रूप काय अंतर का अंतरधान कहा गया ना काय का अंतर्धान या काय के रूप का अंतर्धान उसी प्रकार से शब्द का अंतर्धान योगी यदि शब्द में संयम करे तो क्या हो जाएगा इस शब्द में क्या होती है सूत्र के द्वारा जो ग्रहण तो शक्ति है उसका प्रतिबंध हो जाएगा तो कोई शब्द सुन पाएगा मतलब ये यह यहाँ पर है कि योगी चाहेगा तो उसके शब्द को योगी जिसको चाहेगा वही उसके शब्द को सुनेगा और जिसको नहीं चाहेगा वो उसके शब्द को नहीं सुनेगा ये है और वो, वो जो है ना काय रूप का अंतरदान भी तरह वो यदि चाहेगा अमुख व्यक्ति हमको देखे दूसरा में देखे तो वैसा भी हो जाएगा यही सुनने में है इसके द्वारा शब्दादी का अंतरदान भी कहा बस एक क्रम निरुपक्रम का कर्म सत्य अपराध ज्ञान ऐसे कर्म में शोपक्रम और निरुपक्रम होते हैं कर्म के दो भेजा शोपक्रम और निरुपक्रम इनका व्याख्यान भक्त में देखेंगे कि कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम होते हैं तक संयम है उन कर्मों में संयम करने से संयम का धारणा ज्ञान और उन कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञानम अपरांत ज्ञानम करते मृत्यु का ज्ञान हो जाता है किसका ज्ञान हो जाता है मृत्यु का ज्ञान हो जाता है मृत्यु किस काल में आएगी और किस स्थान में आएगी और कैसे आएगी पूरा पूरा तो कर चल जाता है तो साझा खूब सावधान हो सकता है साधना के लिए अच्छा किसी भी किसान पता चल जाता है एक कर्म सोप क्रम और निरुपक्रम होते हैं अपरां ज्ञान हम करते कर। मृत्यु कर कर का ज्ञान क्या है मृत्यु कब आएगी किस देश में आएगी किस काल में आएगी किस परिस्थिति में आएगी कैसे आएगी पूरा पता चलता है मृत्यु का ज्ञान एक तो संयम से हुआ और दूसरा विकल्प है हुआ अरिष्टेभ्यास अथवा अरिष्ट से मृत्यु का ज्ञान होता है अरिष्ट का मतलब होता है कि ये चिन्ह मृत्यु सूचक कुछ चिन्ह होते हैं उनसे भी ज्ञान होता है तो हस्त बताएंगे क्योंकि प्रसिद्ध है तो अरिष्ट है। तो यहाँ है आयुर्विकासम कर्म विधम आयु रूप फल वाले कर्म दो प्रकार के होते हैं आयु किसका फल है कर्मों का आयु किसी की पचास वर्ष होगी दो वर्ष होगी सौ वर्ष होगी तो आयु किसका फल होगा तो आयु रूप फल वाले कर्म दो प्रकार के होते हैं शोक्रमं याम और नस्त्र करम जैसे यथा शस्त्र कर उन दो प्रकार के कर्मो में यथा जैसे वितानितम जैसे फैलाया हुआ गीला वस्त्र जैसे फैलाया हुआ गीला वस्त्र अंत काल में सूखता है जल्दी सूख जाता है ना और तथा तो वैसा क्रम कर्म है कि सोपक्रम कर्म का कर क्या होगा कि अंत काल में उसका फल भोगने का और वही जो गीला अगस्त के लिए पिंडी मुद्द रखा हो तो जल्दी सूख पाएगा तो उसी प्रकार से होते हैं तो अपने निरुपक्रम कर्म होते हैं